लाइफ को नहीं एग्जिस्टेंस को जीवन की जानकारी तो श्वास से ही बंधी है जीवन तो ऑक्सीजाइजेशन ही है वो तो श्वास का ही हिस्सा है लेकिन उस क्षण तुम उस अस्तित्व को जानोगे जहां श्वास भी अनावश्यक है जहां सिर्फ होना है जहां पत्थर हैं पहाड़ है चांद हैं तारे हैं जहां सब ठहरा हुआ है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 क्योंकि जिसके मरने की कोई संभावना नहीं उसे जीवित कहना पेजो कोई अर्थ नहीं परमात्मा का कोई जीवन नहीं है अस्तित्व है हमारा जीवन है अस्तित्व के बाहर जब हम आते हैं तो हमारा जीवन है जब हम अस्तित्व में वापस लौटते हैं तो हमारी मौत है जैसे एक लहर उठी सागर में ये इसका जीवन है लहर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 तो समाजी जीवन का अनुभव नहीं है अस्तित्व का अनुभव एग्जिस्टेंशियल है वो वहां श्वास की कोई जरूरत नहीं है वहां श्वास का को कोई अर्थ नहीं है वहां नहीं श्वास का कोई सवाल नहीं है श्वास का कोई सवाल नहीं है वहां कभी कभी सब ठहर जाए इसलिए जब गहरी साधक की स्थिति हो तो अनेक बार उसे जीवित रखने के लिए और लोगों की जरूरत पड़ती है अन्यथा वो खो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 तो जिन जिन लोगों के सन्यासी सिर्फ घूम रहे हैं उनमें योग खो जाएगा उनमें समाधि खो जाएगी, उनमें समाधि नहीं कर सकती क्योंकि समाधि के लिए ब्रुख चाहिए व्यक्ति तो समाधि में जा सकता है लेकिन उसको तो लौटाना बहुत मामला है और है तो ध्यान तक तो व्यक्ति को, को कोई कठिनाई नहीं समाधि के क्षणों के बाद बहुत सुरक्षा की जरूरत है और वही क्षण जब वो बचाया जा सके तो उस लोग की खबरें ला सकता है जहां उसने पीप किया जहां उसने झांक लिया जरा था उसको अगर हम लौटा सकें तो वहां की थोड़ी खबरें ला सकता है जितनी खबरें हमें मिली हैं वो उन थोड़े से लोगों की वजह से मिली हैं जो वहां से थोड़ा सा लौटा है उस लोग हमें कोई खबर नहीं मिल सकती बाबा सोचा तो जाए ही नहीं जा सकता उसके सोचने का तो कोई उपाय नहीं है और अक्सर यह है कि वहां जो जाए उसके लौटने की कठिनाई हो जाती है वो वहां से खो सकता है वो प्वाइंट ऑफ नो रिटर्न है वो वो जगह जहां से छलांग हो जाती और खड्ड मिल जाता है जहां से रास्ता टूट जाता है और पीछे लौटने के लिए रास्ता नहीं दिखाई पाता उस वक्त बड़े बड़े काम थे इधर मैं निरंतर चाहता हूं जब जिस दिन भी तुम्हें मैं समाधि की तरफ उन्मुख करूं उस दिन व्यक्ति कीमती नहीं रहता उस दिन फौरन स्कूल चाहिए जो तुम्हारी फिति जनता तुम तो गए और तुम्हें लौटा सके और तुम्हें जो अनुभव मिला है वो सुरक्षित करवा सके जो तो अनुभव खो जाए की सहज समाधि में व्यक्ति जीता है उसके स्वास्थ्य कैसी होती है सहज समाधि की अवस्था में जो व्यक्ति जीता है उसके स्वास्थ्य की अवस्था कैसी होती बहुत ही रिद्मिक हो जाती है बहुत लयबद्ध हो जाती है संगीतपूर्ण हो जाती और बहुत सी बातें होती जो आदमी चौबीस घंटे ही सहज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 वायु के आने जाने का कोई खास उपाय नहीं दिखाई पड़ता। जो उनके भीतर रह रहा था उसका बहुत उपयोग नहीं और वायु को वो चाहता नहीं था कि वो ज्यादा भीतर आए जाए क्योंकि वायु के जो कंपन भीतर आते हैं वो भीतर के जो और एस्टल कंपन सूक्ष्म कंपन है उनको सबको नष्ट कर जाते उनके धक्के से उनको जला जाता इसलिए वो उनकी सुरक्षा कर रहा था वो आने देने के लिए उत्सुक नहीं था उनका बहुत लेकिन आज नहीं हो सकता क्योंकि आज उसके लिए पहले पूरी श्वास की लंबी साधना चाहिए तब या समाधि स्थिति चाहिए तब बुद्धि से साधना में जो अनापान करती है तो उस पर स्वास्थ्य पर ध्यान करने से ऑक्सीजन की मात्रा पर क्या असर पड़ता है बहुत असर पड़ता है असल में तो बहुत मजे बात है ये तो समझने जाती है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 कोई छह हजार छिद्र अगर है फेपड़े में तो हजार डेढ़ हजार छिद्रों तक स्वस्थ आदमी की जाती जिसको पूर्ण स्वस्थ कहें बाकी में कार्बन डाइऑक्साइड भरी भरी रहते हैं। वो सब गंदी हवा से भरे रहते हैं तो इसलिए ऐसा तो आदमी मिलना मुश्किल है जो जरूरत से ज्यादा ले ले, जरूरत में लेने वाला आदमी मिलना मुश्किल है बहुत बड़ा हिस्सा बेकार पड़ा रहता है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 हल्का महसूस होगा क्योंकि हमारे शरीर का जो बोध है शरीर का बोध ही हमारा भारीपन है जिसको हम भारीपन कहते हैं वो हमारे शरीर का बोध है इसलिए बीमार दुबला पतला हो तो भी उसको बोझ मालूम पड़ता है और स्वस्थ आदमी कितना ही बजनी हो तो भी उसे हल्का मालूम पड़ेगा शरीर की जो कांसियसनेस है हमारी वो हमारा बोझ है और शरीर की कॉन्सियसनेस शरीर का जो बोध है उसी मात्रा में होता है जिस मात्रा में शरीर में तकलीफ हो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 रहने की तो कोई जरूरत नहीं है लेकिन वो लगता है वो स्वाभाविक है भी बहुत ज़्यादा है। हो सकता तुम्हारे भीतर सारी की सारी व्यवस्था बदलती है यानी जो जो हमारा इंजाम है वो सब बदलता है जहाँ जहाँ से हम शरीर से जुड़े हैं, वहाँ वहाँ ढिलाई होना शुरू होती है जहाँ हम नहीं जुड़े है वहाँ नए जोड़ बनने शुरू होते हैं पुराने ब्रिज गिरते हैं नए ब्रिज बनते हैं पुराने दरवाजे बंद होते हैं नए दरवाजे खोलते हैं वो पूरा मकान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 और सबकी सौ डिग्री अलग हो, उसका कितना पूरा लगाने का सवाल है अगर तुमने पांच रुपए लगा दिए तो तुम जीत जाओगे और वो तीन सौ चार सौ भी लगा दे तो नहीं जीता उसके पास पांच सौ थे जब तक वो पांच सौ ना लगा दे तब तक वो जीतने वाला नहीं इसलिए अंतिम अर्थों में एक बात ध्यान रखना सदा जरूरी है कि तुम अपने को बचाना मत कहीं भी ये मत सोचना कि अब ठीक है इससे हो जाए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 बचागे भी क्या करोगे तो तो नहीं चाहते। वो मरोगे इग्नोरेंस में अगर नाड़ी बचाओगे करोगे क्या यानी ये, ये हमारी तकलीफ ये है कि हम जिन को बचाने के लिए चिंतित रहते हैं उनको बचाने से होना क्या है हम्म? हाँ अगर वो भी होता तब भी कुछ था तब तुम्हें डरना होता उसके खोने का वो भी नहीं अक्सर नंगे आदमी कपड़े चोरी जाने के डर से भय भीतर क्योंकि इससे एक मजा आता है अपने पास भी कपड़े इसका जो रस है भीतर वो ये रहता है कि अपन कोई नंगे थोड़ी कपड़े चोरी ना चले जाएं कपड़े हैं तो चोरी जाने की इतनी फिक्र नहीं रहती कपड़े तो हैं ना चोरी चले जाएंगे तो चले जाएंगे ये भय छोड़ना इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हारी नाड़ियां टूट जाएंगी रह टूट सकती ध्यान से नहीं टूट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 सैकड़ों लाखों लोग का कारण परेशान होते हैं उनको परमात्मा को खोजना भी है और बचना भी है कि कहीं मिलना जाए। अभी दौरी दिखते हैं <laughs> हमारी सारी तकलीफ जो है ना वो ऐसी है कि हम जो करना चाहते हैं उसको किसी दूसरे तल पर मन के नहीं भी करना चाहते दुविधा हमारा प्राण है हम ऐसा कर ही नहीं पाते कि कुछ हम करना चाहते हैं तो करना चाहते जिस दिन ऐसा हो उस दिन तुम्हें कोई रुकावट नहीं होगी उस दिन उस दिन जिंदगी गति बन जाती है लेकिन हमारी हालतें ऐसी हैं कि एक पैर उठाते हैं और एक वापस लाते हैं और दूसरी उतार लेते हैं रखने का भी मजा लेते रहते हैं और रोने का ही मजा, मजा लेते रहते हैं कि मकान बन नहीं रहा दिन भर मकान जमाते हैं रात भर उतार देते हैं दूस दिन फिर दीवार वहीं की वहीं हो जाती फिर हम रोने लगते हैं कि बड़ी मुश्किल एक मकान बन नहीं